देवी भागवत प्रथम स्कंध सूर्य कहते हैं भगवती की प्रेम रस्य शनि ही वाणी सुनकर भगवान विष्णु युद्ध भूमि में आकर खड़े हो गए वे महाबली दानव बड़े ही विचारशील थे युद्ध की इच्छा से वे भी सामने उपस्थित हुए भगवान विष्णु को सामने देखकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ बोले चार भुजा वाले विष्णु ठहरो ठहरो और युद्ध करो तुम्हें लड़ने की उत्कट इच्छा तो है ही हार और जीत में प्रारब्ध प्रबल होता है यह निश्चय जानकर तुम्हें युद्ध में लग ही जाना चाहिए बलवान विजयी होता है किंतु कभी कभी भाग्य दुर्बल भी विजय पा जाता है इसलिए महात्मा पुरुष को चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में हर्ष और शोक न करें मैं सदा से दानवों का शत्रु हूँ प्राचीन समय में बहुत से दैत्य मुझसे पराजित हुए हैं यह जानकर हर्ष और इस समय इन मधु एवं कैटव से मैं हार गया यह शोक करना तुम्हारे लिए अनुचित है सूर्य कहते हैं इस प्रकार कहकर महाबाहु मधु और कैटव युद्ध के लिए डट गए उन्हें देखकर भगवान विष्णु ने बड़े विचित्र ढंग से एक घूसा मारा बलाभिमानी उन दैत्यों ने भी भगवान पर घूसों से चोट पहुंचाई, यो परस्पर घोर युद्ध होने लगा लड़ते हुए उन अपार वर्षाली दानवों को देखकर कर भगवान श्रीहरि ने कातर भाव से भगवती की ओर दृष्टि फेरी सूर्य जी कहते हैं उस समय भगवान करुणारस से भींग से गए थे उन्हें देखकर भगवती ने अट्टहास किया उनकी आंखें लाल हो गई थी साथ ही उन्होंने कामदेव के बाणों की तुलना करने वाले अपने कटाक्ष भरे नेत्रों से उन दैत्यों को आहत कर दिया भगवती मुस्कुराती हुई तिरछी नजरों से उनकी ओर देख रही थी उनके उस अवलोकन में प्रेम और मोह भरे थे फिर तो भगवती की तिरछी चितवन को देखकर दुरात्मा मधु और कैटव तुरंत मोहित हो गए मदन सरों से उनका मन व्यथित हो उठा यह कैसा मनोहर अद्भुत दृश्य सामने आ गया जो मानते हुए वे अपनी विस्तृत छठा दिखाने वाली देवी की ओर देखते रह गए भगवान विष्णु काम साधने में सतर्क तो थे ही वे देवी के अभिप्राय को देखकर समझ गए कि अब दैत्य मोहित हो चुके हैं फिर तो हंसकर मेघ की भांति गंभीर वाणी में उन्होंने मधुर शब्दों में कहा वीर तुम्हें जो इच्छा हो वर मांग लो मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से अत्यंत प्रसन्न होकर अवश्य वर देने को तैयार हूँ प्राचीन समय में युद्ध करने वाले बहुतेरे दानव मेरे सामने आए किंतु मैंने तुम्हारे समान न तो किसी को देखा और न सुना ही तुम बड़े ही अनुपम बलवान हो अतः मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ अपार बलशाली दानवों तुम दोनों भाइयों की अभिलाषा मैं अवश्य पूर्ण करूँगा सूजी कहते हैं उस समय मधु और कैटभ काम से आतुर थे उन्हें अपने बल का अनुमान तो था ही उनकी आँखें कमल के समान थी जगत को आह्लादित करने वाली भगवती महामाया सामने विराजमान थी भगवान विष्णु का वचन सुनकर भी दानवों की आंखें देवी की ओर लगी रही अभिमानी वे भगवान हरि से कहने लगे विष्णु हम मांगने नहीं आए हैं तुम हमें क्या दे सकोगे देवेश तुम्हें ही हम देने को तैयार हैं हम याचक नहीं हम तो उदारदाता हैं ऋषिकेश तुम्हें जिस वर्ग की अभिलाषा हो हम प्रार्थना करो वासुदेव तुम्हारे इस अद्भुत युद्ध से हम बड़े प्रसन्न हैं मधु और कैटअप की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा यदि तुम लोग अब मुझ पर प्रसन्न हो और वर देना चाहते हो तो बस दोनों मेरे हाथ से मौत स्वीकार कर लो